श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग युग की आवश्यकता आत्म विज्ञान के संबंध में पाश्चात्य मानवों की अनभिज्ञता ही उसका कारण है एवं इस अनभिज्ञता से ही उनकी मानसिक अशांति प्रसूत हुई है किंतु जड़ विज्ञान की विशेष उन्नति होने पर भी पूर्वोक्त नीति के द्वारा पाश्चात्यों के लिए आत्म विज्ञान के संबंध में मार्गदर्शन संभव नहीं हो सका है क्योंकि संयम निस्वार्थ भाव तथा अंतर्मुख होना ही इस विज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है एवं मन की समस्त वृत्तियों का निरोध ही आत्मोपलब्धि का एकमात्र यंत्र है अतः बहिर्मुख पाश्चात्यों के लिए मार्ग भ्रष्ट हो दिनों दिन देहात्मवादी नास्तिक बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसीलिए यहलोक के भोग सुख को ही अब पाश्चात्य लोग सर्वस्व मान बैठे हैं एवं उसको प्राप्त करने के लिए ही वे विशेष रूप से यत्नशील हैं उनका विज्ञान लब्ध पदार्थ विज्ञान इस विषय में ही मुख्य रूप से प्रयुक्त होकर उन्हें क्रमशः अभिमानी तथा स्वार्थ परायण बना रहा है अतः पाश्चात्य देश के पाश्चात्य देशों में धन पर आधारित जाति विभाग प्रणयंकर गर्जनशील कराल तोप बंदूक आदि अस्त्र शस्त्र अपरिमित धन संपत्ति के साथ ही साथ निर्धनता जनित असीम असंतोष एवं तीव्र धनाकांक्षा दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापन दूसरी जातियों पर भीषण अत्याचार आदि बातें देखने को मिलती है इसलिए यह स्पष्ट है कि भोग सुख की चरम अवस्था में उपस्थित होकर भी पाश्चात्य नर नारियों का आत्मिक अभाव दूर नहीं हो रहा है एवं मृत्यु के पश्चात जातिगत अस्तित्व में केवल विश्वास स्थापन कर वे किसी भी प्रकार सुखी नहीं हो पा रहे हैं विशेष अनुसंधान करने के बाद अब उन्हें यह पता चला है कि पंचेंद्रीय जनित ज्ञान का अवलंबन कर देश कालातीत वस्तु के आविष्कार में वे कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे विज्ञान उन्हें उस वस्तु का क्षणिक आभास मात्र देकर उसका पूर्णबोध कराने में स्वयं असमर्थ होने के कारण विरत हो जाता है अतः जिस देवता के बल पर पाश्चात्यों ने अपने को अब तक बलवान समझा था जिसकी कृपा से उन्हें समग्र भोग तथा संपत्ति की प्राप्ति हुई उस देवता के पराजय से पाश्चात्य मानवों में अब आंतरिक हाहाकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और वे अपने को नितांत असहाय पा रहे हैं पाश्चात्यों की तरह उन्नति लाभ करने के लिए स्वार्थ परायण तथा भोगलोलुप बनना पड़ेगा पाश्चात्य जीवन के पूर्वोक्त इतिहास के आलोचन से हम यह देख रहे हैं कि उसके विस्तार के मूल्य में विषयाशक्ति स्वार्थ परायणता तथा धर्म विश्वास का अभाव विद्यमान है अतः व्यक्तिगत या जातिगत जीवन में पाश्चात्यों के अनुरूप फल प्राप्त करने के लिए दूसरों को भी शिक्षा पूर्वक अथवा अनिच्छा से उसी आधार पर अपने जीवन को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा इसलिए यह देखा जाता है कि जापान जैसी प्राच्य जातियों में जो पाश्चात्यों के अनुरूप जीवन निर्माण में तत्पर हुई है स्वदेश एवं स्वजाति प्रेम के साथ ही साथ पूर्वोक्त दोषों का भी आविर्भाव हुआ है पाश्चात्य भावों के ग्रहण करने में ही यही एक महान दोष है पाश्चात्यों के संसर्ग से भारत के जाति जीवन में जो दशा उत्पन्न हुई है उसके अनुशीलन से इस बात को और भी अधिक स्पष्ट रूप से हम समझ सकेंगे